राधेश भोल वृंदावन हरि लाल की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय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 लाल की नमो भगवती पुराण पुरुषोत्तमाय पुषोत्तमाय जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो नंदनोंभ्यास यस्कमलग वाग्म मम तम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण श्री ख्यम परम धाम जगद्धाम नमा हृदय प्रेरणया प्रवर्तिहराको तो तरकमल वंदे श्रीचतन्यदेव वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीरूप श्री साग्र जात सह गणरघुनाथावत सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित श्री कृष्ण श्रीकृष्ण श्री श्रीराधा कृष्ण पादान ललता श्री संकीर्त गणलता कपितरौ लंबितनकावदात संकर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौरधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकुण वंदे कृष्ण पदारिंद युग दुर्जाम विलसति दुर्षा वक्षोप्रृणी क्रतेसोंगरागस्व काश्मीर कलिशोणिमो पस्ूरीका नीलिमा श्रीखंडम मातन्वते नारायण नमस्कृत्य नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यास तत् वाछाकलभ्य कृपासीभ्य पत्ता पावुनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबराशे हे ऊपुर्गत जल्कदयावलोक हे भक्तिमसुमते रघुनाथ दासजीव मे कृतमते दयांद्राल कान यमना यत्र च पुराण पथन्यत्रिहि हरि हरि बोलोशी वृंदावंद नारायण परम श्री भावना भावनासार संग्रह परम परमूल्यवाह रत्नों का संकलन उनका आश्रय ग्रहण करके श्री अष्टकालीन लीला स्मरण श्री सिद्ध मानसी गंगा के श्री कृष्णदास तात्पाद उनके द्वारा निर्धारित की गई जो पद्धति उस पद्धति के अनुसार अष्टकालीन लीला का स्मरण कर रहे बाबा के श्री चरणारिंद में प्रणाम करते हुए प्रातकालीन लीना में श्री किशोरी जो कुंद जी के साथ में आप श्री नंद भवन पधारी और बातचीत करते करते कहा रस्ता बीत गया पता ही नहीं लगा जल्दी से नंद भवन श्री नंदीश्वर पर्वत के पास में पहुंच गई जैसे ही नंदीश्वर पर्वत आया श्री नंदीश्वर में बाबा के जो महल उन बाबा के महल के आगे एक बहुत बड़ा आस्थानी है चौतरा है उस आस्थानी के ऊपर अथैया के ऊपर अथाई के ऊपर श्री चंद श्याम सुंदर बैठे हैं ये जो चंचल चूड़ामणि वे वहां पर विराजमान है श्री उस समय कह रही हैं, बोले अजी सखी यहाँ पर तो शाम सुंदर विराजमान है कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्यों हम इनके सामने होकर के जाएं? और उस समय श्री कुंद लता जी श्री ललिता जी कह रही हैं, बोल क्यों हम रास्ता क्यों बदले हम तो गुरुजनों की आज्ञा से आई है देखे कोई हमको तोके हम भी जवाब दे देंगे हमारे पास में जवाब नहीं है क्या हम जवाब दे देंगे और ऐसा के जिस समय श्री श्री राधिका को आगे बढ़ा स्वामी उस समय अपना अवगुंठन कहीं कोई देखे नहीं इसलिए अपने अवगुंठन को अपने बाएं हाथ को सब सखियों ने अपने माथे के ऊपर रखा अपना जो घूंघट है उसको तो सरकाया के छोर को पकड़ करके धीरे से खींचती हुई नाक तक ले आई हैं और श्याम सुंदर के चरण की ओर दृष्टि है घूंगट का मुख दर्शन तो नहीं कर पा रही हैं परंतु श्याम सुंदर के चरण की ओर इनकी निरंतर निरंतर दृष्टि लगी हुई है और उस समय आगे बढ़े फिर चला नहीं जा रहा है श्याम सुंदर का दर्शन करके चला नहीं जा रहा है इससे बहुत धीरे धीरे चल रही हैं जानबूझ करके तो लज्जा ने जो चरणों में शिथिलता उत्पन्न करा दी है वह लज्जा श्याम सुंदर की बड़ी भारी सहायता करने वाली है। लज्जा रूपी जो सखी है वह श्री प्रिया लाल को मिलाने में बड़ी सहायक होकर के मिला विराजमान है इसे ऐसा नहीं कि जल्दी से सत्य से निकल जाए ऐसा नहीं है बहुत धीरे धीरे श्री श्याम सुंदर के सामने से श्री प्रिया प्रहार रहे और प्रिया श्याम सुंदर के सामने से प्रहार करके उस समय जब सिंह के ऊपर पहुंची सिंह का वर्णन यहाँ पर तो संकेत में नहीं किया गया परंतु तो अंधत्य वर्णन किया गया कि जहां पर बाहरी प्रवेश करने का पूर्व द्वार है जिसमें सुंदर सीणियां हैं गोविंद लीला मृत्यु वर्णन कर रहे हैं नीचे सुंदर सीढ़िया हैं। सीरणियों के नीचे दो शेर आधे बैठे हुए आधे खड़े हुए अपने पीछे के पैरों पर पे बैठे हुए और आगे के पैरों पर पे खड़े हुए दो सिंह विराजमान हैं। सिंह पौर वो पौर जो है वो शेरों से सुशोभित होकर के विराजमान बिल्कुल कमल के आकार का सुंदर जहां बड़ा दरवाजा है बीच में बड़ा भारी कमल के आकार का ही गुंबज शोभा को प्राप्त हो रहा है और उसके ऊपर सुंदर सोने का बड़ा एक कलश वो शोभा को प्राप्त हो रहा है सेंट्रल हॉल बीच वाला जो मध्य कक्ष है उस मध्य कक्ष में बीच में बड़ा सुंदर ऊंचा जो शखर वो शोभा को प्राप्त हो रहा है और सूर्य के प्रकाश में वो दम दम दम दम दमक रहा है अपूर्ण से शोभा उसके ऊपर जो ध्वजा है वो रही। बीच में बहुत बड़ा बाबा जो महल उनका विस्तार और उसमें मुख्य प्रकोष्ठी जो है उस मुख्य प्रकोष्ठी के पीछे की दिशा में माने पश्चिम दिशा में तो भंडार है और दक्षिण दिशा में श्री कृष्ण के भवन है उसके बीच का जो भवन है वो श्री राधा रानी का है कृष्ण के भवन से मिला हुआ और उसके बीच पीछे का जो भवन है वह श्री रसोई घर जो है अग्निकोण में सुंदर रसोई घर वो रसोई घर अपूर्व तो से शिशु रसोईघर के पास में ही श्री प्रिया जी के भवन प्रिया जी के भवन के पास में फिर दक्षिण दिशा में श्री कृष्ण के जो भवन है वो विराजमान इधर मुख्य मुख्य जो हॉल हॉल है उस के ही मुख्य जो भवन उसके ही पूर्व में श्री ब्रजराज नंद बाबा उनके पहले भवन है नंदराज बाबा के भवन के पीछे फिर श्री नारायण का जो मंदिर है वो नारायण का मंदिर शोभा को प्राप्त हो रहा है ईशान दिशा में श्री नारायण का जो मंदिर है वो अपूर्ण से शोभा को प्राप्त हो रहा है प्रिया जी के जो भवन उन प्रिया जी के भवन के पीछे की तरफ सुंदर बगीचा है जहां पर सुंदर एक पुष्करणी जल का जो तालाब है वो पुष्करनी शोभा को प्राप्त हो रही है सुंदर फूल के बगीचे हैं फलों के बगीचे हैं और वहां से निकलने के लिए गुप्त मार्ग भी है श्री जी शाम जब उस समय यहां गुप्त मार्ग से भी आप पधार सकते हैं तो श्री प्रिया जी के भवन और उनसे निकलने का जो मार्ग है वो मार्ग भी जहां पर विशेष रूप से बिरा उत्तर दिशा में सुंदर कोशालय दक्षिण दिशा में कहीं सुंदर कोशालय जो है वो कौशालय विराजमान है और श्री राधिका का दक्षिण दिशा में ही श्री कृष्ण के और रसोई के बीच में जो श्री राधिका का भवन है वो विराजमान है कृष्ण से धाम नोत दक्षिण आशीष पाताल से आप विराजमान है जो आग्नेय कोण है उसमें सुंदर रसोई विराजमान है श्री कृष्ण भवन के पास में और सुंदर आराम सरसी माने फलों के बगीचे और पुष्करणी ये विराजमान है अब 304 सौ चार श्लोक वहां से प्रारंभ कर रहे हैं ये पूर्व प्रसंग उस नंद भवन की अपूर्व शोभा उसका वर्णन किया नंद भवन वास्तव में आनंद स्वरूप होकर के ही विराजमान अतः निज अनुमत भुवन त्रैयिक लक्ष्मी मुदित बती मुदितार्क मित्र पुत्री श्री प्रियाजू ने उस समय नंद भवन की सीढ़ियों को चढ़ करके जैसे ही पधारे श्री बाबा कभी सामने चौपाल के ऊपर पूर्व दिशा में पहले ही बाबा की जो पूर्व दिशा है अथाई है वहां पर कभी बाबा बैठे हो कभी नहीं हो जब बाबा बैठे हैं सब गोप का अपने घूंघट को नीचे कर और घूंघट को नीचे करके हाथ जोड़ करके बाबा को प्रणाम करें और बाबा कुछ उचक करके सबको आशीर्वाद आशीर्वाद पसंद रहो पसंद रहो ऐसे आशीर्वाद देते हुए विराजमान हो रहे हैं और जब श्री प्रियागणों ने सखी गणों ने श्री महल में प्रवेश किए बाबा के महल को बाबा का जो चौपाल है उस चौपाल को पार करके बाबा की सब सभा उनको पार करके जब भीतर प्रवेश किया तो भीतर प्रवेश करते ही सब ने अपने घूंघट उनको पलट लिया गुंगट को पलट के जो नंद श्री यशोदा जी के महल में नंद भवन में यशोदा जी के महल में सब ने प्रवेश किया प्रवेश करते ही श्री यशोदा एकदम आनंद में भर गई हैं और आनंद में हर पूर्वक उठी हैं और उसी का वर्णन कर रहे हैं अथ समुपदेश समुपेदशील सखी फिर श्री राधारानी अपनी ललता विशाखा कुंदलता तुंगेखा चित्रा आदि जितनी भी सखी हैं और भी बहुत सारी सखी हैं आज उनके सबके नाम आएंगे उन सारी सखियों के साथ में जो नंद भवन में भीतर ड्यौहरी के भीतर पहुंची श्री बाबा के जो अपने महल है बाबा का जो अपने कक्ष है उनके आगे श्री यशोदा जी की जो कक्ष हैं उन यशोदा जी के कक्ष में जहां पहुंची हैं मुख्य हॉल में जहां पहुंची हैं, वहां हॉल में पहुंच करके फिर श्री राधा रानी श्री यशोदा जी हर जननी निज बेशमत भाषे अंतिम हर जननी ने देखा कि अरे राधिका तो आज नंद भवन को कैसी सुशोभित कर रही है राधिका आ गई है ये सुनते ही एकदम आनंदित हो गई श्री यशोदा जी और अमन तो भुवन की लक्ष्मी मुद्रत भती उस समय ऐसा लगा जैसे त्रिलोकी की लक्ष्मी आज मेरे घर में आ गई है श्री राधिका का चरण क्षेत्र करना वह ऐसा लग रहा है जैसे त्रिलोकी की लक्ष्मी श्री नंद भवन में आज प्रवेश कर गई तो उस समय हरि की मां यशोदा ने जननी यशोदा ने श्री राधिका को देखा कि त्रिवंत रई की लक्ष्मी मुदित आज त्रिलोकी की लक्ष्मी एक जगह ही मानव केंद्रित होकर के साक्षात रूप में मूर्तिमान स्वरूप धारण करके आ गई है मुदित बदीन मुद्रितार के मित्र पुत्री उस समय आनंदित होकर के श्री यशोदा ने अर्क पुत्री उनका माने वृषभानु बाबा की पुत्री अर्क माने के भानु माने सूर्य अर्थात अर्क हो गया सूर्य हो गया अर्क माने सूर्य सूर्य के हैं चाहे पुत्री के हैं एक ही बात है ऐसी श्री अर्क पुत्री श्री राधिका अर्कपुत्री राधिका का नाम श्री ब्रषभान पुत्री श्री राधिका उन्होंने तो उस समय प्रवेश किया और श्री यशोदा ने राधिका का अनुमुतव तो माने आगे बढ़ करके स्वागत किया बधु बधू कहकर के जब श्री यशोदा राधिका का स्वागत करें तो यशोदा की देखा देखी हमारे ब्रज में बधु नाम ये राधारानी का बधु ही नाम हो गया सब लोग बधू कहकर बोलेंगे उनमें ये स्नेह में सब लोग जैसा बड़ा बोलते हैं वैसे सब लोग अनुकरण करते हैं इसलिए अन्य लोग भी बधू कहकर जिनको बोलते हैं तो मुद्रशाह अरकम मित्र पुत्री आज श्री ब्रशोहान बाबा की पुत्री उनको श्री यशोदा ने अनुमनो तो उनका अनुमोदन किया अर्थात बढ़ करके स्वागत किया और ये माना कि लक्ष्मी त्रिलोकी की मेरे घर में आ गई उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है ऐसा उनको लगा जैसे मान रही है मानो त्रिलोकी की लक्ष्मी ही यहां आ गई है और अर्क मित्र पुत्री सूर्य के मित्र उनकी पुत्री अर्थात श्री विश्वाण बाबा उनकी पुत्री उनको आया हुआ देख करके बड़ी आनंदित हुई है तथा गरण प्रणताम स्वदोर्भ्याम उत्थप्यता हृदय निधा मुकुंद माता जननी पराधा स्निधा चुचुंबन मुखमश्रुमुखी तरण योग प्रणता श्री राधिका ने भी वहां आकर के मैया यशोदा उनके चरणों में प्रणाम किया असली यशोदा के चरण को पकड़ करके धीरे धीरे दबा रहे यशोदा की पायन लगी बधु जैसे सास के पायन लगती है ऐसे तेरों लगी और उनके चरणों को दबा रही तो तथा पर श्री यशोदा आई और चरण प्रणता श्री यशोदा के चरणों में श्री राधिका प्रणत हो रही हैं और पैर चरण पलोट रही है नही अपने हाथों से यशोदा के चरणों को दबा रहे उत्थाप्यता हृदय निधाय श्री यशोदा ने राधिका को उठा लिया और श्रीमती राधिका को उठा करके अपनी वधु को पुत्र वधु को जैसे स्नेह होता है सास का ऐसे ही स्नुषा प्रीति प्रकट करते हुए वधु को अपनी छाती से लगा लिया है मुकुंद माता आज मुकुंद की माता ने राधिका को हृदय से लगा लिया और उस समय श्री राधिका के सिर को सुन्धा है ये आशीर्वाद देने का और बालक की अनिष्ट को दूर करना और बालक की आयु बढ़े उसकी एक शास्त्रीय विधि है ये तांत्रिक विधि भी है तंत्र शास्त्र में भी और शास्त्र में भी में आशीर्वाद देने का प्रकट किया गया कि बालक के सिर को सूधा जाए उससे बालक की आयु बढ़ती है और अनिष्ट यदि बालक के ऊपर कोई है तो उन अनिष्टों का अपकर्षण हो जाता है उनको समाप्त कर दिया जाता है तो आग्राय यशोदा ने राधिका को अपने हृदय से लगाया और सिर सुधा है लाड़ कितना उमड़ रहा है परार्ध स्निग्धा उसकी कोई सीमा नहीं है माने अंतिम सीमा तक चरम सीमा तक श्री राधिका के प्रति यशोदा अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं चुचुंब मुख मश्रुमुखी तत्स्या तो और उसमें श्री यशोदा ने राधिका के मुख का चुंबन किया परम बासल के साथ में राधिका के मुख का चुंबन कर रही है अश्रुमुखी आनंद में यशोदा जी के आंसू आ गए हैं अश्रुमुखी तत् तो स्वभावुक्ति अलंकार बिल्कुल माने जब मिले हैं उस समय प्राप्ति होने पर जो आनंद की स्थिति है उसके अनुभावों का यहां वर्णन कर रहे हैं पहले अप्राप्ति अप्राप्ति होने पर प्राप्ति प्राप्ति के बाद में फिर सिद्धि अब ये सिद्धि कैसे हो रही है उस सिद्धि का अनुरूपण कर रहे हैं तो अप्राप्ति प्राप्ति सिद्धि और फिर भोग भुक्ति ये चार क्रम हैं मिलन में पहले हाय मिले अप्राप्ति की स्थिति होती है फिर कोई वस्तु मिली जैसे राधा रणनी अब मिल गई प्रतीक्षा देख रही थी प्रतीक्षा के बाद में मिल गई ये हो गई प्राप्ति प्राप्ति के बाद में जब आलिंगन किया तो उसका नाम है सिद्धि मानो अपने मन की अभिलाषाओं को पूर्ण किया और सिद्धि के बाद में फिर भोगती भोग जो है वो श्री राधिका उनको आ, उनको साथ में लेकर के जैसे रसोई करवाएंगे वो सब भोग भुक्ति होकर भुग के बिराई फिर इसके बाद में प्रत्येकम आलिंगेश यशोदा जी ने राधिका के साथ में जितनी भी सखी आई उन सब सखियों का आलिंगन किया सब सखियों को भी सब सखियों ने भी मैया को प्रणाम किया मैया इन सखियों को भी सबको आशीर्वाद दे रही हैं। तो प्रत्येकम आलिंगे तद श्री राधिका की सखियों में प्रत्येक सखी का श्री यशोदा ने उस समय आलिंगन किया सबको अपने हृदय से लगाया सबको इसी तरह से सिर सुन करके आशीर्वाद दिया और सा अव्याहत भव्यम अस्या पूछ रही है बेटियों प्रसन्न तो हो बधुओ ऐसा कहकर के सबके अव्याहत प्रसन्नता पूछ रही है व्याहत माने जिसमें न्यूनत आ गई हो कभी खंडन आ गया हो अव्याहत माने जो मंगल कभी भी नष्ट नहीं हुआ है अर्थात निरंतर होने वाले मंगल को इन्होंने पूछा सा अव्याहत भव्यम अस्या अव्याहत कल्याण तो है तुम्हारा निरंतर तुम्हारा कल्याण तो है प्रसन्न तो हो, हो ऐसे सबकी कुशल पूछी यशोदा भैया ने राधिका की कुशल पूछी इसे जल्दी से रसोई कर लो भैया को अपने लाला को भोजन कराने की जल्दी तो व्यग्र सत्य आशन अपने पुत्र कृष्ण उनको भोजन कराने के लिए श्री यशोदा अत्यंत अत्यंत व्यग्र हो गई है साधने ने जल्दी से रसोई करना है द्राक मानी कुछ कोई कमी हो तो उसको भी पूरा कर दो इन सब के लिए वो व्यग्र हो गई है तो सुत स्वत असन साधने द्राक पुत्र के लिए भोजन जल्दी बन जाए इसके लिए कुछ चिंतित भी वे हैं सुनरारुभाषे और तुरंत ही श्री यशोदा ने उस समय जितनी भी सखी आई हैं उनके साथ में श्री राधिका को आदेश देना प्रारंभ कर दिया कि बहु बेटी चलो ये काम करना शुरू कर दो न सुता सेर्त डाया किंतु मम्मी बेटी तथ्य माक्षामी में बीक्ष मुखमते कीर्तिदाया बेटी राधिका तू तू कीर्ति की पुत्री पुत्री नहीं है है मेरी ऐसे यशोदा मैया राधा रानी से कह रही हैं कि तू कीर्ति की कीर्ति मैया की पुत्री नहीं है मेरी कि सहेली जो कीर्ति है मेरी बहन कीर्ति मेरी सहेली कीर्ति उसकी तू पुत्री नहीं है तू तो बेटी मेरी पुत्री ही है न कीर्त दाया कि तो ममै बहुत तथ्य माक्षामी झूठ नहीं बोल रही हूं बिल्कुल सत्य कह रही हूं तो मेरी बेटी ही है प्राणे में वीक्ष मुखमते बेटी मैं तेरा मुख देख देख करके ही जी रही हूं प्राणे में वीक्ष मुखमते तेरा मुख देख करके ही मैं प्राणे में माने प्राण धारण किए हुए कृष्ण सेवे किन जैसे बेटा का दर्शन करके कृष्ण का दर्शन करके मैं जीती हूं ऐसे तेरा मुख दर्शन करके मैं जी रही हूं इसे मेरे सामने कोई लज्जा करने की जरूरत नहीं है चलो चलो तुझसे कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है चलो अब जल्दी से रसोई के काम में लक के जल्दी से रसोई पूरी कर दो कन्हिया भूखा होगा मधुर मृदुल मोद सम समुपेश सखी जनेय बलात्तम हृदय जलई वृषम धनिष्ठ आश्रित्वाय पाकशाला आ गई हो ऐसा कह करके सबको हृदय से लगाया और फिर कह रहे नहीं अब रसोई पीछे करना पहले जरा सा मुंज उठारो कुछ भोजन करना तो सब सखियों को उस समय श्री यशोदा जी ने उस समय आसन के ऊपर विराजमान किया और मधुर मृदुल मधुर सुंदर मृदुल जो मोदक हैं कोमल लड्डू उन लड्डू कुछ बालभोग जलपान उन जलपान को बाल भोग को सब सखियों को कलेवा सब बहुओं को कलेवा कराया हाँ घर में ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाई पुरानी कहावत है कि बहु का कलेवा और मर्दों की ब्यारू जरूर होनी चाहिए दिन भर काम करके आते हैं इससे मर्द जो है वो रात को ब्यारू जरूर करें और बहुओं को सुबह कलेवा जरूर कराया जाए क्योंकि तो दिन भर उनके विचारों को काम करना है घर को भी संभालना है तो बहू का कलेवा मर्द की ब्यारू तो होनी ही चाहिए ये तो मुख्य होकर के विराजमान तो वो कह रहे हैं कि मधुर मृदुल मोद का उस समय श्री यशोदा जी ने विशेष रूप से मधुर मृदुल मोदक कोमल लड्डू उन लड्डू उन सबको थोड़ा सा जलपान सबको आनंद पूर्वक कराया है किंचित सम्म उपवेश अपने सामने ही बैठा करके अपने हाथ से परोस करके उस समय सखी जन बलात्तम तम श्री राधिका करिए नहीं नहीं, नहीं भूख नहीं, नहीं नहीं नहीं बोल मैया कले कर लो ऐसा करके से सखी जनों के साथ में बलात्ताम बलपूर्वक बधु को पहले कलेवा करवाया श्री राधिका आई हैं राधिका को बालभोग उस समय करवाया है द्रुपह्रदया धनिष्ठया और उस समय श्री नंद भवन की एक दासी हैं उनका नाम है धनिष्ठा जी उन धनिष्ठा जो कि द्रुत हृदया पुरानी घर की दासी हैं और धनिष्ठा जी वे परम स्नेह रखती हैं श्री राधिका के प्रति कृष्ण के प्रति सबके प्रति परम परम स्नेह रखती हैं रहस्य को भी जानती हैं है प्रीति को भी प्रियालाल की इसको भी जानती है दुर्त राधिका का दर्शन करके वे अत्यंत अत्यंत स्नेह में सिक्त हृदय वाली हो गई और धनिष्ठा के साथ द्वारा उस समय श्री राधिका को यशोदा मैया ने कलेवा करवाया और वृषभ उपलाल्यो अत्यंत स्नेह करके लाल करके नि पाकशाला में फिर श्री पाकशाला रसोई में श्री राधिका को लेकर के श्री राधिका ने भी रसोई में जाने के पूर्व अपने हाथ की जितने भी बड़े करूले आभूषण भारी जो आभूषण थे वो भारी आभूषण हाथ में जो करूला पहन रखे हैं उन कड़ूलाओं को हाथ की सारी अंगूठी बीटी इन सबों को उतार करके उस समय श्री रूप मंजिली जी को दिया है क्योंकि रसोई करने में वे आएंगे और कायदा भी नहीं है कि अंगूठी पहन करके ठाकुर जी की सेवा की जाए पुराना कायदा भी नहीं है ठाकुर जी की सेवा करते समय तो अंगूठी को दूर कर देना चाहिए संध्यावंदन नित्याल करते समय नित्य नियम करते समय तो विशेष रूप से मुद्र धारण की जाती है पवित्री धारण की जाती है पंत सेवा में रसोई में अंगूठी नहीं चलती है पुरानी नीति ऐसी है अब चल जाए तो चल जाए वो बात अलग है पर पुरानी रीत ऐसी है कि कहीं ठाकुर जी के लगे नहीं इसलिए उस समय सेवा में अंगूठी दूर कर दी जाती तो मधुर उस समय श्री राधा ने अपने आभूषण जो अतिरिक्त आभूषण है कड़ा कर, इत्यादि उन सबों को उतार करके श्री अः रूप मंजिल जी को दिया रूप मंजिल जी ने उनको कहीं लपेट करके एक जगह सुरक्षित आले में आले में रख दिया है और उस समय उपलाय करते हुए श्री राधिका को श्री यशोदा हाथ पकड़ करके रसोई घर में ले गई हैं रसोई घर की अद्भुत शोभा विविध मधुर भक्षोत्पाद ने लब्धा ब्रजभूमि किलूम विष्णुता मिष्ट हस्ता तन ही कुरुत पुत्र साधु भक्षाण युचि रे बह में यथा उस समय परम स्नेह कर रही हैं श्री राधिका को भोजन भी कराया पुरानी कहावत है कि प्रेम मुख के माध्यम से हृदय में पहुंचता है अर्थात किसी को खिलाने पिलाने से प्रेम बढ़ता है खाली ऊपर ऊपर से बात की जाए और खिलाया पिलाया नहीं जाए तो प्रेम नहीं बढ़ता है तो प्रेम सर्वदा मुख्य माध्यम से खिलाने पिलाती थे भूमते भोजे थे भोजन करने और भोजन कराने से प्रीति बढ़ती है इसलिए यशोदा को पहले भोजन करा करके फिर अब श्री यशोदा को यशोदा राधिका को भोजन कराया और फिर श्री यशोदा जी राधिका को लेकर के रसोई में आई और कह रही है कि बेटियों विविध मधुर भक्षोपाद ने लब्ध बढ़ना तुम अनेक प्रकार की रसोई न जाने कौन कौन सी रसोई है कौन कौन सी सामग्री है जिनको बनाने में तुम लब्धवना बड़ी चतुर हो हम लोग तो पुरानी हैं पुरानी चीज जानती हैं तुम नई नई चीज जानती है नए बच्चे नई चीज ज्यादा जाने इसलिए कह रहे हैं कि विविध मधुर भक्ष उनकी पाक करने में तुम लब्ध लब्धवी कुशल हो। के होता और पूरी ब्रिज की भूमि में यह प्रसिद्धि है कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन बड़ा सुंदर बड़ा मीठा होता है तो ब्रज भूमि में तुम तो ाम मिष्ट तुम्हारे हाथ का भोजन बड़ा मिठास है तुम्हारे हाथ की ही बड़ी अद्भुत है बेसन, घी, चीनी, परंतु के हाथ की हठौती कुछ अद्भुत है कि मोनथाल बड़ा सुंदर बने कोई दूसरा बनाए तो उतना सुंदर नहीं बने चीज वही है प्रक्रिया भी वही है परंतु तो, किसी के हाथ में मिठास होती है किसी के हाथ में मिठास नहीं होती तो ब्रजभूमि के लिए विष्णुता मिष्ट हस्ता ब्रिज भूमि में तुम तुम्हारी रसोई बड़ी मीठी बनती है तुम्हारे हाथ की रसोई का स्वाद ही अलग है यह बड़ा प्रसिद्ध है तब यह पुरुक पुत्र साध भक्षाणी अतः बेटियों यहां अच्छी तरह से जो भक्ष है वो भक्ष की सामग्री बन भोजन की सामग्री उनको तुम उनकी रचना करो यत्ना प्रयत्न पूर्वक दर रुचि रे बस्सा समय उस, दर रुचि मेरे बेटा को तो जाने हो है चिकल -चिकल के नेक, -नेक खाए पेट भर के खाई नहीं सब मैयाओं को यही कि बेटा कम खाता है कैसे ज्यादा ज्यादा खिला दू ये बासल्य का एक स्वभाव है यशोद मैया कह कन्हैया तो, तो खा ही नहीं है जाने या कोई तो भूख लगे कि नहीं लगे मैं चिगल चिगल के मैं मैं खाए मैं खाए फिर उठ जाए पेट भर के बैठ के जम के भोजन करता ही नहीं तो रुचि कन्हैया की भोजन में रुचि वैसे भी कम है ये बल्दाव बड़ो बेटा वो तो खा ले परंतु कन्हिया तो बिल्कुल भी नहीं खाए मैं खाए वो न खाए दो चिगल चल के और मैं खाया और फिर भागो खावे में ना तो रसोई ऐसी बनाना जिससे कृष्ण जम करके बैठ करके भोजन कर और तुम्हारे हाथ की रसोई अच्छी है इसलिए तुम्हारे हाथ की बनी हुई रसोई कन्हैया अच्छी तरह से बैठ करके रुचि से खाता है तो दर रुचि माने स्वल्प भोजी मंद अग्नि ये कृष्ण है इसको ज्यादा खाया पिया नहीं जाता है ज्यादा रुचि नहीं है मनता है थोड़ा सा खा करके ही पेट भर जाता है बस सस्त्री ऐसी रसोई बनाना कन्हैया खूब रुचि के साथ में उसको खाए ऐसे यशोदा जी आदेश प्रदान कर रहे ये प्रेम का सहज स्वरूप है अंग था जो जगन्नाथपुरी में ग्यारह भोजन कर ले आनंद पूर्वक जो अन्नकूट और उनको कोई कहा जाएगा क्या खूब भोजन करे परंतु यशोदा को यही लगे कि मेरा कन्हैया तो खाता ही नहीं है दो कौर खाए मैं चिगल चिगल करके भाग जाए पेट भर के कभी खाता देखा ही नहीं इसे ऐसे स्नेह प्रकट कर रही है कम कहा काचित कुछ कम बेटियों एक काम करो इनमें तुम सखियों में कुछ पुत्रियां पुत्रियाम नमकीन सामग्री जो है उसको फीके की सामग्री नमकीन की सामग्री उसको बनाओ उपलावणिकम त्वे जिसमें थोड़ा नमक हो ज्यादा तेज नमक मत डालना थोड़ा नमक हो ऐसे एक आहार कुछ गोपियां कुछ बाँ बाँ बेटियां ये नमकीन सामग्री बना काचित का कुछ गोपियों तुम दही की जो सामग्री है वो दही की विभिन्न सामग्रियों को उनको तैयार करो सार पिशकम अपरा तुम में से कुछ सार पिश्क माने घी में तल करके जो सामग्री बनाई जाती है उसको बनाओ सार्पिश्क। सार्पिश्क कहते हैं घी को का माने घी से तली हुई सामग्री को बनाओ अपरा अपरा माने दूसरी और और परा कुछ गोपी चाशनी बना करके जमाने वाले जो पाक हैं उन पाक की सामग्रियों को बनाओ विभिन्न बदाम पाक काजू पाक मेवा पाक जो अः गिरी पाक इन पाक की जो सामग्री है उन पाक की सामग्रियों को कुछ बना सरस रस्वती सत प्रक्रिया पंडितासी अरे तुमको क्या समझाना तुमको तो सरस रस्वती सरस रसोई की सारी प्रक्रियाओं को बहुत अच्छी तरह से जानने वाली हो तो। सरस रस्वती सत प्रक्रिया पंडितासी सारी, सारी सारी सत प्रक्रियाओं में तुम अत्यंत अत्यंत पंडित हो तुम रसवती में राधे बेटी राधिका तुम रसवती में तुम रसोई में जाओ रसवती का तात्पर्य है रसोई रसोई को रसवती कहते है और रसोई की प्रक्रिया पाक की प्रक्रिया को कहते हैं रसवती प्रक्रिया रसोई करने की प्रक्रिया को तो तुम ये जो रसोई की प्रक्रिया है पाकी प्रक्रिया उसको बहुत अच्छी तरह से जाती है इनमें पंडित हो इसलिए हे राधिके तुम जाकर के अब रसोई संभालो जननी पर तुम्हारी सहायता करने के लिए तुमको निर्देश देने के लिए बोले हम पे नहीं आता है बोले नहीं नहीं तुमको निर्देश देने के लिए तुम्हारे ऊपर अध्यक्ष निधा रखने के लिए नियंत्रण की निगाह रखने के लिए वहां पर बल जननी अधिष्ठता श्री बलदाऊ जी की माँ रोहिणी मैया वहां पर विराजमान है रोहिणी जी रसोई में सब काम को संभालने के लिए वहां पर पहले से विराजमान है उन्होंने सारी व्यवस्था दासियों से रसोई की पूरी व्यवस्था वहां पर तुमको कर दी है तुमको तो जाकर केवल के करछी हिलाना है तुमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कोई चीज तैयार नहीं करनी है को तो केवल करछी हिलाने का जो काम है वो करना है सब चीज रोहिणी जी ने पहले ही दासियों से वहां पर तैयार करवा ली है तो जननी अरे मेरी मैया हो ये ये यशोदा मैया का कहना है अरे जननी अरे मेरी मैया हो बल जननी अधिष्ठता बल की मां उनके द्वारा अधिष्ठित तो सारी चीजें वहां पर विराजमान है मिष्टम अन्नम रचय और उनके आदेश को लेकर के जैसे भी बताती जाए क्योंकि जो इंस्पेक्शन और कंट्रोलिंग आईस हैं वो श्री रोहिणी जी हैं है सबको बताती जाएंगे कौन सी ठीक कैसे ऐसा कर लो ऐसा कर लो आदेश देने के लिए भी विराजमान है तो मिष्टम अन्नम सुंदर मिष्ट अन्न जो है उनको तुम संभालो सह व्यंजनान नित्य मानी और उनके साथ में हे श्री राधे तुम उत्तम व्यंजन उनको बनाओ सब मिलकर के राधिका प्रधान है जितनी भी सखी है रसोई कर देंगी जो मुख्य कार्य है वो श्री राधिका करेंगी जो हेड हेडकोक होता है वो थोड़ी करता है वो सब्जी संभालने के लिए थोड़ी बैठेगा उसके लिए असिस्टेंट सब्रे है जो हेडकोक है वो तो आकर के, केवल बघार देने का काम हेड कोक का? किचन में वो करता है उसके पीछे बहुत सारे नौकर हैं सब काम करते हैं ऐसे ही यहां पर कह हैं राधिका तुम तो सब मेहनत करने की ये सारी सखी हैं ना ये सब पहले के काम कर लेंगे जो मुख्य मुख्य काम है कितना मसाला डालना है कैसे डालना है ये हेड कोक का काम वो तुम कर ले ऐसे श्री राधिका का आदर कर दे बढ़ाते हुए वे विराजमान हो रही हैं सतहैव व्यंजनानी उत्तमानी श्री रोहिणी जी के साथ में रोहिणी जी का निर्देश लेकर के हे श्री राधिक तुम उत्तम जितने भी व्यंजन हैं उन सबों को इन सखियों के साथ में वहां पर बना अब बटक अमृत केलिम साधे आते प्रयत्न सबसे पहले केली जो है उन अमृत केली के लिए सुंदर पिंडी बना करके रखो राखा मर्जी में अमृत केली लगती है ये कुलैया जो आती है कुलिया वो अमृत केली तो अमृत केली की जो पीठा अमृत अम्र, केली में भरने वाला जो मावा खोआ उन सब के अलग अलग पिंडी बना करके अलग रखो उनके द्वारा भटकम उनके भाग को बना करके अमृत केली जो है उन केली में, खीर उस में तुम उनको उनको बना करके रखो केली तैयार करो तो बटकम अमृत केली साधे अतित प्रयत्न अत्यंत प्रयत्न के द्वारा अमृत केली के जो सुंदर बटक हैं जो बड़े हैं उन बड़ों को बना करके रखो उन लड्डुओं को अमृत लिए में सावधानी से ऐसे भरो कि वे बिखरे नहीं उनमें से रस बाहर नहीं बिखरे उनको संभाल करके रख सरस अन्यम पुत्र कर्पूर के लिए अरे बेटी दूसरी जो सखी है वो परम मिश्रण कोमल जो कर्पूर केली है उस कर्पूर केली को तुम बनाओ कर्पूर केली अर्थात जो उर्द की दाल उसकी पिठी को पीस करके और खोआ बेवा उनके बीच में लड्डू बना करके और उनको उस उर्द की दाल की पिठी में डाल करके और फिर उनको निकाल करके घी में लाल भूनो तेज लाल भूनना लाल भून लेना नहीं तो वह एकदम सफेद हो जाएंगे भले लाल भूने जाते हैं पंतु चाशनी में पड़ने के बाद में फिर जल्दी से वे सफेद हो जाते हैं इसलिए उनको लाल भून जाए दाग नहीं आने चाहिए हिलाते रहना तो उनको डाल करके जब वे गहरे लाल भून जाएं तब उनको लेकर के बगल में जो चाशनी गर्म है उस गर्म चाशनी में उसको डालना और वे सब पी लेंगे ऐसी के लिए जिसमें भीतर इलायची कर्पूर वो भी विराजमान है उस कर्पूर के लिए उनको भी बना करके तो अमृत के लिए कर्पूर के लिए इन दोनों जो सामग्री है प्रिपरेशन उन दोनों सामग्रियों को बना करके रखना और मधुर अमृत कोटेर युष्णहा ये कर्पूर के लिए और अमृत के लिए ये परम मधुर हैं अमृत कोटे अमृत के समान इनकी मधुरमा है श्री कृष्ण इनके प्रति इनको बड़े ला से लाला खाता है कन्हैया इनको बड़े ला, लाड़ से खाता है फिर जगती नहीं कश्चित्वामृत यश्ता और इनको बनाने में हे बेटी राधिके जैसी तू चतुर है ऐसी ये अमृत के लिए और कर्पूर के लिए इनको बनाने में कोई दूसरा समर्थ नहीं है कभी केले के गे उनको कहीं मसल करके उनको खोआ के साथ में मिलाकर के मेवा डाल करके कपूर और उनमें इलायची इत्यादि डाल करके और उस की पिठी को जो उड़द की दाल की पिठी है उसमें लपेट करके और उसको घी में तल करके और फिर चाशनी में डाल करके और फिर उसके ऊपर रबड़ी इत्यादि भी डाल करके कभी जरूरत पड़ी तो इच्छा के अनुसार रुचि के अनुसार फिर ये जो कर्पूर केली जो है वो कर्पूर केली के कई प्रकार तो कर्पूर केली जो है उनको बनाते हुए केला इत्यादि के द्वारा कर्पूर केली इनको बनाते हुए विराजमान इनका नहीं कश्चित्वामृत यश वेदता इनका तुम्हारे अतरित्व और कोई इनको बनाने का जानकार नहीं है इनकी प्रक्रिया जितनी सुंदर तुम्हारे हाथ से बनती है ऐसी कहीं दूसरी बनती है क्योंकि यदि उसको बार-बार हिलाते हुए नहीं रहा गया तो वो एक जगह से काली पड़ जाएगी दाग लग जाएंगे तो दाग नहीं लगे और पूरी लाल सिक जाए ऐसे इस सावधानी से उसको तल करके और फिर कर्पूर के लिए बना उच्चई लाल साध्य में इन कर्पूर के और अमृत केली में मेरा बेटा अत्यंत अत्यंत सलालस है लालसा रखता है लालसा लाल से युक्त होकर के सुतों में कन्हैया इनको बड़ी रुचि से खाता है ताम पीयूष ग्रंथिम पालिंच कृवा ग्रंथ पालिंच कृवा तुम पीयूष ग्रंथि इनको भी बनाओ पीयूष ग्रंथि माने खुरमा खुरमा जो है पीयूष ग्रंथि उस पीयूष ग्रंथि को भी बनाओ अर्थात जो सुंदर मैदा उस मैदा की लोई को लेकर के और उसको उसमें बीच में कुछ गड्ढा करके और उसके भीतर थोड़ी सी मेवा भर करके और उसको चारों ओर से गूंथ करके और जो खुरमा बनाए गए तो उनको बंद करके और उनको धीमे धीमे मंदी जाएं उस समय यदि गरम चाशनी में उनको डाला जाए तो वे गरम गरम खुरमा जितनी भी चाशनी है उसको सोख लेंगे तो पीयूष ग्रंथि उसका नाम है अमृत की ग्रंथी माने गूथ करके जो लोई है मैदा की उस मैदा की लोई को ही गूंध करके और उसके भीतर कई मेवा इत्यादि फिर उसको सिक करके, सेक करके खुरमा खुरमा जो है, वो बनाती हुई बिराजमान। तो पीयूष ग्रंथ पालिंच पीयूष ग्रंथ पाली मान खुरमा उनको बना करके कर्पूरई एलादित पान कई त्वाम कपूर और एला माने इलायची आदिक इनसे युक्त होकर के जो चाशनी है वो चाशनी को भी बनाओ कपूर एला इलायची इनसे युक्त जो चाशनी है उन चाशनी को भी बनाओ तुम तो यत्ना बसने बसे देह पंचामृताक्षे और उस समय पंचामृत तो नाम करके जो सुंदर भोजन का मीठा पेय पदार्थ है उस पंचामृत पदार्थ की भी तुम अपूर्ण से इलायची कपूर इत्यादि डालकर के पानक पना बनाओ और उसके बाद में पंचाख्य पंचामृत नाम करके जो भोजन सामग्री है उस पंचामृत को भी बनाओ जिसमें सभी एला लवंग इत्यादि डालकर के और सुंदर दूध दही इन सबों का उचित मात्रा में मिश्रण करके पंचामृत उस पंचामृत को भी बना पम विदे ललतेम्ब रसाला इनमें जो रस हैं उन ष रसों से युक्त सारे रस का ही विराजमान हैं वो गुजरात की कढ़ी में हा गुजरात की कड़ी में, में खट्टा भी है मीठा भी है उसमें है नमक भी है उसमें मिर्च भी है सारे जो रस है रस वो जो अंटी बनती है उसमें मेवा भी डाली जाती है तो गुजराती जो कढ़ी है वो सड रसों से छो रसों से युक्त तो हो करके विराजमान है उसको भी भला तलतेम्ब तो रसालम अभी ललता ओ बेटी ओ ललता अंब ये सहज बोलिए कोई मां छोटे बच्चे को जैसे लाड़ में माँ कहके के के बोल रही है अरे ललता हो अम्मा बेटी ये अत्यंत आग्रह करते हुए अम्ब शब्द का प्रयोग करते हैं ओ ओ मेरी मैया ललता बेटा तू रसाला बना ले तू एक काम कर तू सुंदर दही और आम इनको मिलाकर के रसाला बनाओ अर्थात दही को मच करके उसमें मीठा आम उसको डाल करके उसमें मिश्री डालकर के उसमें इलायची डाल करके सुंदर खट मिठा जो रसाला है और थोड़ा सा नमक वो उसमें डाल करके रसाला पना जो है वो पना तुम बना रसाला बना तो रसाला दही का रसाला तुम बला त्वचम इास विशाखी अरे विशाखा तू खांडवा बनाने में बड़ी कुशल है तो तू खांडव खांडवम खांडव जो है उनको बना अर्थात कहीं पानी की जो घड़ा है पानी की जो बटलोई है उसके ऊपर ऊंची पार वाली कोई थाली रख करके उसके ऊपर जो बेसन का घुला हुआ भोग बोल उसको डाल करके फिर ढांक दे और भाप के द्वारा जब वो खांडवा बन जाएगा तो राजस्थान में तो खंडवा खांडवा तो खांडवा जो है उस खांडवा को भी तू विशेष रूप से बना खांडवा तो विशाखे विशाखे खांडवा खांडवा जो है वो खांडवा को बना और वो खट्टा जो खांडवा है जमा हुआ खट्टा सुंदर खांडवा वो कहीं बड़ा सुंदर स्वाद स्वादिष्ट बनता है उसमें खटास भी होती है और उसमें मिर्च इत्यादि ये सब भी बड़ी सुंदर प्रकार से विराजमान तो है तो खांडविशाखे अरे विशाखा तू खांडवा बना शशि लेखे ओ बेटी शशि लेखा ओ अम्मा शशि लेखा बेटा तू एक काम कर की तू शिखरिणी दही को बांध करके रख दे दही निचुड़ जाए तब उसकी शिखरन बनाना उसमें मिठाई ज्यादा डालना दुग्नी मिठाई डाल करके, खूब अच्छा होना चाहिए मिठाई और उसको मिठाई के साथ में बूरा के साथ में जब घिसा जाएगा तो जो हल्का अंगोछा है गमछा उस गमछा के साथ में कपड़े के साथ में घिसकर के जब निकलेगा तो चीनी के साथ में घिसकर के निकल करके वो बड़ी सुंदर शिखरणी बनेगी तो तुम शिखरनी, तुम शिखरन बनाओ उसमें से सारा तो पहले दूध पानी दही का निकल जाए और फिर जो सार सार रह जाए दही उस दही दही को कहीं मथने के लिए अलग से मथने की जरूरत नहीं है उसमें बूरा डाल करके जब घिसोगे तो घिसने के साथ में बूरा मिल भी जाएगा और वह मिलकर के शिखरनी के रूप में तैयार होकर के आ जाएगा तो तुम शिखरणी बनाओ शश लेके पुत्र चंपक लते मथम और बेटी चंपक लता तू एक काम कर तू मठा बना दो अलग गाढ़ा दही लेकर के उसको मछले पानी मत मिलाना उसमें से माखन भी निकलेगा नहीं मठा और छाछ इन दोनों में अंतर है छाछ वो जिसमें से माखन निकाल लिया गया हो उसको कहते हैं छाछ और मठा वो जिसमें से माखन निकाला नहीं गया है दही को ही मछतर के तैयार किया गया है लस्सी की तरह से तो वो नमकीन भी हो सकता है वो मीठा भी हो सकता है लस्सी के समान मीठा भी हो सकता है और उसको नमकीन तो तुम मठा यहाँ पर मठा कह रही हैं वो विशेष रूप से नमकीन जो मठा है वो नमकीन मठा तुम बना करके तैयार करो ललते चंपक लेते तो पुत्र चंपक लते मथितम मथत तू मथे हुए मस्कर के मथा बना दे अब आभिक्षा पुत्र संसाध्य तस् पुत्री बेटी तू आभिक्षा आभिक्षा माने खोआ बनाओ माने दूध को जल्दी से भून करके और जब दूध का पानी सूखने लग जाए जब वो बिना पानी का रह जाए उस समय आमिक्षा खोआ जो है वो खोआ तुम बना तो अरी पुत्री अरिपुत्री बेटी तुंग विद्या तुम आमिक्षा माने खोआ तैयार करो मावा तैयार करो संसाधन तस्या तत्प्रव्य योगे जब खोआ बन जाएगा उससे अनेक अनेक प्रकार के द्रव्य विभिन्न वस्तुओं का योग करा करके उनसे उस खोए से अनेक प्रकार की जो सामग्री है वो सामग्री उन खोए से खोआ से मावा से तुम तैयार करो आमिक्षा आमिक्षा जो है वो आमिक्षा से खोए से बहुत प्रकार की जो सामग्री है उनको तैयार करो उसी से पेड़ा बर्थी, जितनी भी अन्य वस्तु कतली उन सबों को खोआ के लड्डू मावा के लड्डू इन सब लड्डुओं को उन उनके द्वारा विभिन्न वस्तुओं का संयोग मिलाकर के तैयार करो और उन्हीं को वो जो आमिक्षा है उसके द्वारा विभिन्न ध्रुव्यों का योग करके उनके द्वारा आमिक्षा विभिन्न जो खोआ की सामग्री है उन खोए की सामग्रियों की रचना करो तो तब तक ध्रुव्य योग पाक प्रभेद योग पाक के प्रभेद के द्वारा उनको उनके द्वारा बहुत सी सामग्री बनाओ कोई कोई मथ करके उसे गुलाब जामुन बना लो कहीं घी में तल करके कहीं वैसे दूसरी चीज मिला करके उनको पाक भेद प्रभेद इनके द्वारा बनाओ तो तत्त्व भेद तुंग विद्य विधेय बेटी तुंग विद्या ये विभिन्न जो भेद हैं उनको तुम बनाओ त्वर मत्स्यंडी पानक्यम्ब चित्रे ओ अंब चित्रे ओ बेटी ओ मेरी मैया स्नेह में वचन है ओ मेरी मैया अत्यंत नियुक्त करने के लिए हे अम्ब चित्रे हे बेटी चित्रा तू एक काम कर कि तुम मत्स्यंडी पानकम मिश्री का जो सुंदर पना है उस मिश्री के पान पने को तुम बनाओ मत्स्य माने मिश्री मिश्री के पने उनको तुम बनाओ मस्यंडी पानक इनको बना मानो वैसे मिश्री डाल करके पना बना करके उसने मिश्री डाल करके के मस्यंडी पा, पानक इनको बना करके तैयार करो तुम खंड मंडानी से रंगदेवी अभी रंगदेवी बेटी तू जल्दी से खंड मंडानी खाण की जो पिठी है उस खान की पिठी को मिलाकर के सुंदर तुम खंड मंडानी खाण के, के साथ में जो अमिक्षा छेना है उस छेना में खान को मिलाकर के उनसे बहुत सारे संदेश बना तो रसगुल्ला को ओबाल करके बनाया जाता है परंतु जो संदेश है वो कच्चे छेने को ही विभिन्न प्रकार के रंग उनको मिलाकर के और उनके द्वारा सुंदर संदेश उन संदेश को तुम बना नया जो छेना है उस नए छेने से सुंदर संदेश उनको खंड मन्नानी खांड की पिठी मिलाकर के खांड खाण मिलाकर के जो सुंदर मंडन माने जो पिठी है उस छेना की उनको ही मैंने संदेश उन संदेशों को बना तुम खीर सारंग सारंग विधान सुदेवी अरे सुदेवी बेटी तू एक काम कर तू खीर सा बना ले तो तुम खीर सारंग माने सुंदर मिट्टी, मिट्टी का जो कटोरा मिट्टी का जो बटेरा उस बटेरा में कहीं खाण डाल करके रबड़ी बना करके गाढ़ी रबड़ी जब हो जाए खीर सा बन जाए जिसमें कहीं दाने भी आने चाहिए बिल्कुल घूर नहीं जाए उसमें कहीं छीटा देकर के बीच बीच में उसमें कहीं रवा बन जाए ऐसा रवा आए ऐसे रवा से युक्त सुंदर खीर सा उसको उस सकोरा में भर करके बटेरा में भर करके तू खीर सा बना लो तो तुम खीर सारंग खीर सारंग मान खीर सा उनको बना ले विवधान सुदेदी सुदेवी सुदेवी विविध प्रकार से तुम खीरसार क्यों है उनको बना ये बड़ी कुशलता है कि मैने दूध को जिस समय मावा बनाया जाएगा उस समय एक बार तो वो लिसलिसा हो जाएगा उसमें रवा नहीं रहेंगे फिर उनमें रवा भी पैदा करने के लिए कहीं जल के छीटे देकर के और रवा उनमें पैदा करके फिर रवा से युक्त जो खीरसा है उस खीरसा को तुम बना करके तैयार खीरसा रंग विविधान सुदेवी हे सुदेवी तुम खीरसा खीरसा बना करके तैयार करो वासंती शुभ्रा शुभ का स्वरिशंती और अरि अरिशुभ्रा तुम दोनों बड़ी सुंदर मृद फेन का सुंदर फैनी बनाओ सुंदर फेनी लेकर के जितना मतोगे उतना उसमें से पतले पतले जो सूत्र हैं वो पैदा होंगे और फेनी जो है वो तभी सुंदर लगेगी जबकि जितने बारीक सूत हो और उनको जितना तोड़ा जाए घिसा जाए तब उनमें धागे उत्पन्न होंगे तो तुम फेनी बना करके सुंदर फेनी बनाने में तुम बड़ी कुशल हो तो बासंत शुभ्रा मुत फेन का स्पम जो मैदा है उस मैदा में ही घी अधिक से अधिक डाल करके और उसको जब तोड़ा जाएगा फैलाया जाएगा फिर मोड़ा जाएगा फिर फैलाया जाएगा फिर मोड़ा जाएगा तो उसमें फिर रेशा उत्पन्न हो जाएंगे धागे उसमें बंदे लगेंगे फेनी बंदी लगेगी तो तुम मृद फेन का बनाओ और तुम मंगले कुंडलिका विधे और अरे मंडिका अरे मंगला तू एक काम कर तुम कुंडल का विधेही तुम कुंडल का मैने सुंदर जलेबी बना डालो कुंडल का तुम कुंडल दे विधे जो कुंडल का बनाने में बेटा तई लेना नीचे से चपटी वाली जो कढ़ाई है वो लेना गोल कढ़ाई लोगे तो उसमें जलेबी नहीं बनेगी चपटी जो होगी तई उस तई में जलेबी बनेगी तो तू जले जलेबी कुंड का बनाओ कादंबरी तव को चंद्रकांति अरे कादंबरी तू चंद्रकांति माने चंद्र कला बना तू तो कला बना तो अरे तू चंद्रकला बनाई गई तो तू चंद्र कला बना तो कादंबरी त्व कन्द्रकांति तू चंद्र कला उनको बना त्व लासिके तंदुल चूर्ण पिंडी और अरे लासिके तू चोरी ठाके चून के लड्डू बना चोरी ठाके चून के मैंने चावल का आटा पीस करके और उसको मत करके उस चोरीठा ठाका जो चून है चावल का जो आटा है उस चावल के आटे को भून करके तंदुन चूर्ण पिंडी चौरीठा ठाके चून की तू पिंडी उनको बनाती हुई विराजमान शुल कौमद भूर भेदा और अरे कौमदी तू करके बड़ी सुंदर शशकुली मन गुजिया बना तुम गुंजे का और शशकुली मन गुजिया जो है उन गुजियाओं को तुम बना भूर भेदा गुजिया भी अनेक अनेक प्रकार की कोई गोल होंगी कोई कहीं अर्धचंद्राकार होंगी आधे अर्धवृत हो करके विराजमान होंगे कोई टेढ़ी होंगी कोई त्रिकोणी होंगी सो त्रिकोणी so, उनका नाम त्रिकोण जो अर्ध हों, उनका नाम गुजिया जो पूरी हों, उनका नाम है सुंदर जो बड़ी गुजिया गोल, गोलो उनके मेवा तो मेवा बाटी जिनको कहते हैं तो मेवा बाटी तुम बनाओ उसके भीतर मेवा मावा सुंदर वस्तु बन करके वो मेवा वाटी भी गुजिया भी चार प्रकार की कुछ मेवा की कुछ पूर की कुछ गुजिया जो हैं वो केवल तली हुई और उनके ऊपर चंदन जो केशर उसके द्वारा चित्रकारी की हुई जो चित्रकारी है वो चित्रकारी उनके ऊपर गार्डिंग उनके ऊपर से से से उनके ऊपर सुंदर गार्डिंग की की हुई हुई, और कुछ हुई। तो इस प्रकार प्रकार प्रकार चार चार जो मेवाटी मेवाटी उन को तुम बनाओ तो त्वन शशकुनिंग तुम गुजिया मेवाटी बनाओ और इंद्रिंड मदाल से त्व और अरे मदालसा तुम सुंदर इंदु माने सुंदर मठरी इंदु पुण पिंड उन मठरियों को बना चंद्रमा के पिंड के समान जिनका आकार है ऐसी सुंदर मठरी उनको तल करके पाक करके तुम बना तो तुम इंदु पिंडान मदाल सेम बहु अरे अंब मदाल तू इंदुपिंड उनको बना शशमुख बटकान त्व विधे ही। अरे सुमुखी शशिमुखी एक गोपी का नाम है राधा रानी की सखी का नाम है अरे बेटी शशि मुखी बटका तुम विधे तू सुंदर बड़ा बना बटक बटक माने बड़ा उड़द की दाल के सुंदर बड़े मूंग की दाल के उड़द की दाल के तुम बड़े मगोड़े तुम बना तुम बड़े मगौड़े बना बटका तुम विधे ही प्रयत्ना बटका मुख अधि बटक मुखानी प्राज्य माधुरी भांजी कुछ बड़े जो हैं उनमें अधि बटक मुखानी दधी बटक मुखानी ये बड़े दधी बटक माने दही बड़ा हूं तो तुम दही बड़ा के लिए कुछ बड़ा बनाओ कुछ प्राज्य माधुरी भांजी सुंदर चावल उनको ही घी में छौक करके उनमें केसर डाल करके उनमें मेवा डाल करके सुंदर मेवा भात की रचना कर भात पांच प्रकार का एक तो सूखा भात है ये सफेद भात सामान्य दूसरा भात है उस भात में दही मिला दिया जाए और नमक मिर्च जीरा ऊपर से भुर जाए वो हो गया दही भात खट्टा भात उसका नाम है खट्टा भात भात में ही यदि मीठा दही शिखरन मिला ला दी जाए और उसके ऊपर मेवा डाल दिए जाए केसर डाल दिया जाए तो वो हो जाएगा सिखरन भात तो खट्टा भात सिखरन भात दो प्रकार के भात हुए तीसरा हुआ भात को ही कहीं बघा दे दिया जाए थोड़ा सा हल्की सी हल हल्दी डालकर के जीरा राई इनको डाल करके फिर उसको छोंक दिया जाए हल्की सी मिर्च उसमें डाल दी जाए और उसको सुंदर गार्निश कर दिया जाए सजा दिया जाए अः पत्तियों से धनिया इत्यादि की पत्तियों से सुंदर काजू किशमिश वो भी उसके ऊपर सुंदर बोरट दिए जाएं तो वो हो गया छुकेमा भाग पीला भाग और एक भात जो है वो है यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम जो हैं प्राज्य माधुर्य भांजी उनमें भात जो है उसको घी डाल करके पहले कढ़ाई में फिर भात को उसमें डाला जाए फिर उसमें चीनी डाली जाए और चीनी में ही उस भात को धीरे धीरे पकाया जाए परंतु ये ध्यान रखा जाए कि भात कहीं कड़ा नहीं हो जाए चीठा नहीं हो जाए चीनी में ज्यादा पक गया तो वो चीठा भी हो जाएगा और कम पका तो पनीला हो जाएगा तो बहुत ज्यादा पनीला भी नहीं हो पानी भी नहीं छोड़े और साथ के साथ में दाने जो है वो चीठे भी नहीं हो और उसमें फिर केसर इलायची सुगंध मेवा ये सब डाल करके मीठा भात तो वो मेवा भात तो मेवा भात खट्टा भात शिकरन भात और छोका हुआ भात और एक भात है उसका नाम है खम्बन भात उसमें खम्बन भी डाल दिया जाए और नमक डाल जाए तो इस तरह से पांच प्रकार के जो भात हैं उन भातों को बेटी तैयार कर तो शशमुख बटका में तम विधे ही अरे शशमुखी तू बड़ा बनाओ प्रयत्न पूर्वक दध बटक मुखानी दही बड़ा आदि के लिए विभिन्न आकार के बड़ाओं को बना कुछ गुजिया के आकार के बड़ा कुछ गोल आकार के बड़ा कुछ छोटे कुछ बड़े मेवा भरकर के भीतर फिर उनको तल कर के उन दही के सुंदर बड़े उनको तू बर प्राज्य माधुर्य भांजी और तुम सुंदर मेवा जो है वो डालकर के मेवा भात की भी माधुर्य भांजी माधुर्य का जो भात है उसको भी तुम बनाओ प्रणय सुमुखी रम्यारा पट्टिका स्व और अमुखी तू तो बड़ी कुशल है तेरी तिल पट्टी तो बड़ी तेरी जो आ, आ, काली मिर्च की जो पट्टी है वो तो बड़ी कुशल है तो तू काली मिर्च की शर्करा पट्टी उनको बना चाशनी को बिल्कुल साफ छान करके जहां बना करके खूब गाढ़ी चाशनी और उसको पतली से पतली जहां बनाया जाए और उसके ऊपर काली मिर्च के दाने काली मिर्च का पाउडर उसके ऊपर से थोड़ा सा बरफ दिया जाए और वो जब सूख जाए तो एकदम पतली बड़ी कुरकुरी बड़ी सुंदर कुरकुरी होकर के वो बिराई तो यो अः खाण की पट्टी है उस कालीर्च की पट्टी उनको तुम बना का, काली मिर्च की पट्टी शर्करा पट्टी कामी शर्करा पट्टी आ, मिश्री की शर्करा पट्टी उनको तुम बना और मणिमति बहुभेदान पिस्टान पिस्ट आपू पंग और अरी मधुमति तू अनेक प्रकार के जो आपूपक हैं उन आपूपकों को तू बना माने विभिन्न प्रकार के पुए आपूप विभिन्न प्रकार के जो पुए हैं उन पुओं को तुम बनाओ तरह तरह की वस्तुओं से अलग अलग प्रकार के पुए उन पुओं को तुम बनाओ गुलगुले पुआ इन सबों को भी तुम बनाते हुए विराजमान तो मण मती च पिष्टांग पूर्णांग पिष्ट अन्न के आपूपांग आपूपक माने पुआ इनको बनाते हुए विराजमान विधस्व भो कांचन बल्ले बदसे गोधूम भव लड्डू कानी और बेटी कांचन बल्ली गोपी का नाम है अरे बेटी कांचन बल्ली तुम एक काम करो गोधूम लड्डू कानी आ, आते के लड्डू को भून करके उसमें मेवा डाल करके आटे के लड्डू बनाओ बहुत अच्छे लगते हैं आटे के लड्डू बड़े सुंदर तो आटे के जो लड्डू हैंड्डूका गेहूं के आटे के लड्डू उनमें भी तो उन चूंड से बने हुए लड्डू इनको बनाओ ये कान बल विधो माने बनाओ और मनोहर मनोरमे और अरे मनोरम तू मनोहर के लड्डू बनाने में बड़ी कुशल है मनोहर के लड्डू बनाने में बड़ी चतुराई चाहिए सावधानी चाहिए वहां पर बेसन को दही के साथ में मथा जाता है और दही में बेसन मिलाकर के दही के साथ में मथकर के फिर उसका घोल तैयार किया जाए परंतु तो दही की गांठ नहीं रहनी चाहिए दही की गांठ रहेंगी तो जब उसके दाने बनाए जाएंगे बीट्स बनाए जाएंगे फटेंगे दही फटता है और घी उछलता है इससे सावधानी रखनी चाहिए उसमें मनोहर के लड्डू परंतु जैसे बूदी छाटते हैं ऐसे ही दही में बेसन को मिला दही में मैदा को मिलाकर, बेसन नहीं मैदा मैदा के वो लड्डू मनोहर के लड्डू कहलाते हैं मनोहर के लड्डू बड़े बहुत सुंदर स्वादिष्ट होते हैं परंतु उनको बनाने में बड़ी कुशलता चाहिए नहीं तो बनाने वाले के चोट भी लग सकती है चोटिल हो सकता है तो दही में मैदा को अच्छी तरह से मत करके खूब फेंट करके फिर झारा में डाल करके उसे रस को उस पेस्ट को झारा में जब डाला जाएगा तो उससे नीचे दाने जैसे बूदी के बनते हैं ऐसे बूंदी के झारा में दाने बन जाएंगे और उन दानों को लेकर के तुरंत ही जब वे सिख जाए तो उनको फिर चाशनी में गरम गरम में डाल दिया जाता है तो वे आ, सारे रस को पी लेते हैं चाशनी में पहले केसर कहीं मिला दी जाए और फिर जब वे पी लें एक रात्रि जब पी लेते हैं तब फिर उनमें थोड़ा सा गुलाब का अतर मिला करके या सुगंध मिला करके इलायची मिला करके उनके लड्डू मेवा डाल करके बड़े सुंदर मनोहर के लड्डू बनाते तो मनोहर आक्षा मनोरमेत्वम तम अरे मनोरमा तू मनोहर के लड्डू बना और अरे रत्न माला तू मोतिया के लड्डू बना मोतिया के लड्डू बेसन से ही बनेंगे परंतु जो झारा होगा वो बड़ा बारीक होगा बारीक छेद का होगा मोटे छेद का होगा तो उसे तो बूदी बनेगी और बारीक छेद का होगा उससे कहीं मौक्तिक मोतिया की जो लड्डू हैं वो मोतिया के लड्डू बनेंगे उन मोतिया के लड्डुओं को भी यदि चाशनी में डाल दिया जाए और उस चाशनी में, में ही यदि खोआ भी जब पी लें, इसके बाद में खोआ उसमें मिला दिया जाए तो बूदी पाक बन जाएगा सुंदर बूदी पाक वो भी खोआ का भी अलग उसमें स्वाद और उसमें बूदी का स्वाद भी अपूर्ण रूप से बरागर तो तो हम मौक्तिक आ रत्न अरे रत्न माला तू मौक्तिक जो है उनका उनकी रचना कर रहा सुमुष तिली माने भुने हुए और निष्पुष्ट माने जिन तिलों को पहले धो लिया गया धोने से उनका काले छिलका दूर हो गए सफेद हो गए उनको सुखा लिया फिर इसके बाद में कहीं उनको कढ़ाई में भून दिया ष्ट वे भुने हुए भ्रष्ट माने भुने हुए निस्तुष्ट माने धुले हुए तिल मोदकानी तिल के जो लड्डू हैं उन तिल के लड्डुओं को फिर गुड़ की या चाशनी की गुड़ की जो पाक है वो गुड़ की पाक बनाई, गुड़ की पाक बनाने में जरा सा गुड़ में घी डाल दो तो वो जो गुड़ है वो कढ़ाई में चपटता नहीं है लपटता नहीं है और काला नहीं होता है तो थोड़ा सा घी डाल करके और उसमें यदि गुड़ डाल दिया जाए और गुड़ का पाक बनाया जाए और फिर उसमें भुने हुए जो तिल हैं उनको डाल दिया जाए और गरम गरम लड्डू बांध दिए जाएं तो सुंदर लड्डू बन जाएंगे तिल के लड्डू बन जाएंगे ठंडा हो जाएगा तो बनेगा नहीं ठंड होने में तो लड्डू बनाने में भी जल्दी करनी पड़ेगी नहीं तो वो जो तिलवा के लड्डू हैं तिलवा के लड्डू बहुत काले हो जाएंगे फिर हाथ जलेंगे फिर बनेंगे नहीं तो उनको जल्दी जल्दी हाथ में घी लगा करके और फिर उनको जल्दी जल्दी तीन जल्दी बैठ करके फिर जल्दी से लड्डू उनके बना देस्तुष्ट तिल मोदकाम तिल से मोदक जो है उन तिल के मोदक तुम बंधा देना माधवी अरे माधु तू तिल के लड्डू बनाते और तथा तिल सतिला कदम और तू एक इसी तरह से तिल माने तिल की पट्टी वो भी तू एक जनी तिल पट्टी बना दो और एक जनी सतिला सुंदर तिल से युक्त खंड पट्टिका माने चीनी की जो गजक है उसको बनाओ एक गुड़ की गजक बनाओ और एक चीनी की गजक खंडपट्टे का खंडपट्टे का बना करके तुम तैयार हो जाओ और इसी प्रकार लाज आंग धान सभृष्टांश जो लाज धान ये भी भाड़ में भुने हुए हैं बिल्कुल सो so, रोस्टेड जो पहले से तैयार हैं धान और लाज माने खील जो खीर और धान ये जो पहले से भुले हुए हैं उनको पृथ्वकांग सुंदर जो चावल इनको घी में भून कर के कृत्वा विघ्नेशता इनको कहीं सुंदर क्वाथ बना करके धान का पाक लाज का लाजा का पाक और सुंदर चना इत्यादि जो है उनका भी अन्य जो धान है उन धानों का पाक बना करके घृत भर जान घी में भून करके उनके विभिन्न पाक बनाओ पाक कई तरह के कहीं गिरी गोला जो है उसको घिस करके खान में मिलाकर करके उसका पाक बना लिया चरोजी जो है उसको मिलाकर के पाक बना दिया कहीं जो अः बदाम काजू है, है इनको पीस करके और कहीं अः खाण में मिला करके चाशनी में मिलाकर के खोआ में मिला करके जब ये गाढ़े हो जाएं तब उनको बेल करके उनसे काजू पाक बादाम पाक इनकी रचना कर तो इनको तुम बना दो भून करके तुम इन पाकों को बना लो और कृत् बिंधे सीता क्वाथे सीता माने खाण उनका क्वाथ माने चाशनी बना करके सम मोदकाम मूंग के लड्डूओ को मूंग के मूंग को पीस करके मूंग का जो मोगर उस मोगर को लेकर के और भून करके और उनमें लड्डू बूरा मिलाकर के तो मूंग के सुंदर लड्डू उनको बना ल तो मूंग के लड्डू रस के लड्डू बेसन के लड्डू और चून के लड्डू ये चार प्रकार के सूखे लड्डू होंगे इन चारों प्रकार के सूखे लड्डू मूंग के आटे के लड्डू इसी प्रकार उड़द के आटे के लड्डू इसी प्रकार बेसन के आटे के बेसन के लड्डू और गेहूं के आटे के लड्डू इन लड्डुओं को बुरा मिलाकर के भून करके पूरा मिलाकर के इनको भी समुद्गान मोदकान मुद्क माने मूंग उन मूंग के सहित सुंदर मोदक जीव हैं उनको उनकी तुम रचना कर लो इस प्रकार बहुत सारे आ, आगे एक दो दोहा और और श्लोक हैं उनमें अभी तो रसोई पूरी पाक श्री यशोदा जी एक साथ करती हुई इसमें का इस जितनी भी सामग्री है वो श्री यशोदा जी ने श्री रोहिणी जी वहां पर हैं सारी सामग्री तैयार है तुमको केवल कार्य करना है तुम कन्हैया के लिए सुंदर रसोई सारी सखी आई हो और सखियों को रसोई करने में श्री राधा को स्वाभाविक रूप में ही यह प्रवृत्ति होती है ये ईश्वर के द्वारा नारी जाति को विशेष रूप से पालन करने का और रसोई करने की जो प्रवृत्ति है वह ईश्वर के द्वारा नेचर के द्वारा ही कहीं सहज दी गई है इसलिए माँ के हाथ का नारी के हाथ का जो भोजन है वह अपने आप ही उसके प्रेम से संपुक्त हो करके अधिक मधुर बन जाता है इसलिए मेरे कन्हैया की आयु की होती होगी बोल लाली लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय